आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आज के शो में हमारे साथ है बिनीता शर्मा जो खास नेपाल से पधारे हुए हैं और पेशे से वो टीचर है फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं आठ दस साल का एक्सपीरियंस है आठ दस साल से वो इस सेवा में है और अभी फ़िलहाल माउंट आबू में आए हुए हैं कुछ विशेष मेडिटेशन शिविर के लिए और उसी सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे और मैं सबसे पहले आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ विनीता शर्मा जी का विनीता शर्मा जी मैं जानना चाहूंगा कि आपको इस फील्ड में आने के लिए किसने प्रेरणा दिया इस टीचिंग फील्ड में जाने के लिए किसने मोटिवेशन दिया आपको टीचिंग फील्ड में जाने के लिए मेरी मम्मी टीचर है अच्छा। फैमिली में बहुत सारे लोग हैं वो टीचर हैं मुझे बच्चे बच्चे बच्चों सबसे प्यारा लगता है इसीलिए बच्चों को खेलना पढ़ाना उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था इसीलिए मम्मी के साथ साथ मम्मी की स्कूल गई थी शुरू शुरू में ऐसे करते करते टीचिंग में भी आ गए तो आपको जो है मम्मी से प्रेरणा मिला हाँ, टीचिंग फील्ड हाँ, में जाने का हाँ, जी। और आपका भी खुद का दिल था बच्चों से खेलना पढ़ना उनके साथ में हाँ बहुत अच्छा <laughs> लगता था बच्चों के पास टाइम पास करने जी जी इसीलिए ये फील्ड रोजा मैंने अच्छा विनीता शर्मा जी एक बात बताइए जिस जैसे कि आपने बताया कि मैं चित्तौन ज़िले से भरतपुर से आई हूँ नेपाल से तो भरतपुर की अपनी स्पेशलिटी क्या है भरतपुर अगर हम यहाँ से देखना चाहे मन की आंखों से तो आप बताइए कि भरतपुर कैसा है हाँ ऐसे तो भरतपुर बहुत रमा, इंटरेस्टिंग रमाईलो जगह है वहाँ पर धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा अच्छा मंदिर है नदी है गंगा सागर जैसा ही नदी है नारियनी बोलते हैं उसको वहाँ सारे भक्त जो नहाने के लिए आते हैं फिर सौराहा एक बहुत पॉपुलर वर्ल्ड में ही सौरा टूरिस्ट ने जानते हैं वहाँ इतने इतने स्पेशल पशु पशुपंछियाँ जानवर हैं उसके देखने के लिए यूरोप से अमेरिका से कहां कहां से टूरिस्ट आते हैं कल कारखाना भी बहुत है मेडिकल कॉलेज बड़ा बड़ा हॉस्पिटल सारे फैसिलिटीज़ हैं वहां सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे ब्रह्म कुमारी बहुत बड़ा न, सेंटर।, सेंटर है सेंटर भी चौदो पंद्रह सेंटर है दीदी भी बहन भी बहुत अच्छा अच्छा से वहाँ सेवा कर रही है एरिया तो बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन एक बार घूमने को तो जरूर आना चाहिए भरतपुर अच्छा, अच्छा। ऐसा स्पेशल जगह है हाँ। उसमें जो जैसे संस्कृति बोलते हैं या फिर वहाँ का जो जो लैंग्वेज है जी वहाँ का जो भाषा है हाँ। वो कौन सी बात नहीं हम तो नेपाली ही बोलते हैं टिपिकल नेपाली ही बोलते हैं अच्छा। आ, हिंदी तो हम कभी कभी बाबा की बुक पढ़ते हैं टीवी देखते हैं टीवी तो हिंदी चैनल आता है इसीलिए अभी सुन रहे हैं अब थोड़ा बहुत नेपाली भी मिक्स मिक्स है इसमें वहाँ इंग्लिश भी चलेगा लेकिन सब नेपाली चलते हैं अच्छा नेपाली भाषा में भी कुछ अलग अलग भाषाएं है, होती हैं क्या हाँ नेपाली भाषा में भी होते हैं हमारे कास्ट अलग अलग है आ, कोई नेवार होता है कोई गुरुंग गुरु, मगर समुदाय अपने अपने भाषा अलग अलग है आ, लेकिन नेपाली सब जानते हैं जैसे यहाँ मैं देख रही हूँ यहाँ बाबा के घर में आगे चेन्नई से आते हैं कहाँ से आते वो हिंदी नहीं समझते थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझते हैं लेकिन नेपाल में तो नेपाली भाषा सब जानते हैं अच्छा तो वहां पर अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग भाषा भी बोली चेंज होती है हाँ, जगह के, के हिसाब से लेकिन आ, अलग पर जो नेपाली है वो सबको जानते हैं। सब उनकी अपनी एक लैंग्वेज भी अपने लैंग्वेज है आ, लेकिन नेपाली सब समझते हैं और बोलते भी है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया एक बात मैं पूछना चाहूंगा जी जैसे कि आप, आप आपका रूटीन क्या है किस तरह से आपका दिनचर्या चलता है क्या क्या करता है रूटीन के बारे में तो पहला पहला मानो पाँच महीना बाद तो अलग ही था हाँ, हाँ, अभी अभी तो बाबा के ज्ञान पाई हूँ लेकिन यहाँ मेरे साथ एक टीचर दीदी भी आई है उन उनके साथ कोर्स किया है उसके बाद सुबह तीन बजे उठती हूँ उसके बाद बाबा को थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ उसके बाद बच्चों दो बच्चे हैं मेरे उसको भी स्कूल भेजना है अब युगल भी है उसको भी उसको भी और कॉल, वो भी टीचर हैं कॉलेज पढ़ाते हैं वो उसको भी थोड़ा केयर करना होगा इसीलिए फिर रोज़ मुरली क्लास में भी जाना मन लगेगा रोज ही इसीलिए फटाफट करके बच्चा को टिफिन शिफिन इतना उधर इधर उधर करके सिक्स बजे तक मुरली सुनना जाती हूँ मुरली सुनने के बाद इतना अच्छा फीलिंग्स लेकर घर में आती हूँ बच्चा को केयर करना थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी करती हूँ मींस अब लेडीज को आ, पिछले पिछड़े हुए लेडीज़ के लिए उन उनको किस किस बातों में उस दबाया जाता है उसके लिए भी उन, उन वो ऑर्गेनाइजर है ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ उसमें भी मेम्बर हूँ नाम है उस उसगे का जहाँ पर आप सेवा देते हैं नहीं वो नेशनल तो नहीं है हमारे छोटा है नाम क्या है ओमंस डेवलपमेंट हमने ही रखा है अभी अभी उसको दर्ता बोलते हो करने का हम प्रोसेस में है देखिए बाबा कहाँ तक ले जाएंगे हमें फिर स्कूल भी जाना है वापस आने के बाद वो बच्चा यही तो रात को थोड़ी देर बाबा की याद में बैठूंगी यही करके करके करते करते मतलब महीने से आपका ये रूटीन रूटीन है है जी हाँ। और इसके पहले तो जो जो जनरल लोगों का जो रूटीन होता ऐसे हाँ, हाँ, तो ही चल रहा था हाँ। है, वैसे काम जी, जी। और ये युमन, आ, युमन का जो मेम्बर्स है वो कितने लोग है अभी अभी, 70, 70 है, अभी, अभी इसको हंड्रेड बनाने का शोच है अभी आपने जो मूवमेंट है कब से शुरू किया आ, हुआ फाइव इयर्स हुआ पाँच साल हो जी पाँच साल में आपने किस तरह का काम किया है आ, का, अभी अभी, अभी बताए थे ना मानो वोमेन्स किस बात से दब रहे हैं ना समाज ने उसका उसका अभी अभी तो एक मनी कलेक्शन भी कर रहे हैं किसी का जरूरत हो तो दे देंगे आ, उसके इंटरेस्ट लेना देना आ, ऐसे ऐसे काम करते बैंक जी आ, हाँ बैंक बैंक जैसा ही हुआ हुआ लेकिन उसके बाद लेडीज़ को ढेर सारे बातें हैं ना लेडीज के लिए उसके भी हम बोलते हैं अभी तो ये लग रहा है बाबा के घर में आकर ये एक ये आध्यात्मिक ज्ञान भी उसमें रख रहेंगे चलिए विनीता शर्मा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड जाते जाते मैं ये चाहूँगा कि आपको आ, क्या कहेंगे आपका Uh, आगे फ्यूचर क्या आप बनना चाहते हैं ये लक्ष्य क्या है आपका आगे का लक्ष्य क्या है जैसे ये ह्यूमन एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं एक टीचिंग फील्ड का, का काम कर रहे हैं तो इन दोनों को देखते हुए आप आगे क्या अपने आप को फ्रेम करते हैं किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं अभी अभी बाबा के घर में आने के बाद तो सोच थोड़ा बहुत अलग, अलग सोच रहा हूँ मैं सोच रही हूँ मैं जो ब्रह्म कुमार ब्रह्म एक ज्ञान है ना बाबा के शिव बाबा के सबको ज्ञान सुनाऊंगी पिछले हुए महिलाओं के भी आवाज़ भी उठाना है हमारी सोसाइटी में ब, बच्चा है लेकिन ज़्यादा देर ज़्यादा टाइम वो दे नहीं सकती हूँ लेकिन बाबा के ज्ञान सबको वो सो महिला को से भी ज़्यादा बाबा के ज्ञान का मैं महिमा करती हूँ सबको ये ज्ञान दे दूंगी सबको एक बार यहाँ लाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ ए जीवन हमारा कैसा था कैसा बन गया है ये भी मैं जोड़ना चाहती हूँ इस इस जन्म में ए, इस जन्म भी सुधार लूँगी लेकिन इक्कीस जन्मों तक का भी मैं सोच रही हूँ अभी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप जो है मेहनत करके अपने आप को जो अपने अंदर जो आपने परिवर्तन देखा वो परिवर्तन सब में देखना चाहते हैं आप और उस चीज़ को आ, किस तरह से देना है वो उसके ऊपर आपने चिंतन किया है आ, जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको बहुत लोग सुन रहे हैं तो आपका जो पसंदीदा गीत है आप जैसे कि तनाव या टेंशन में होते हैं तो किस तरह का भजन आप सुनना पसंद करते गीत पसंद करते थे छः सात महीने के पहले पहला न, पहला छः सात महीने पहले वो तो सेंटिमेंटल गीत सुनती थी थोड़ा सा <laughs> वो तो गाना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि बाबा, <laughs> <laughs> <laughs> बाबा के नहीं ऐसा ऐसा गीत हो फिल्म का गाना मॉडर्न गाना और ऐसा ऐसा गाना गाती थी कि अभी तो गाना भी अब अब तो पाँच साल से भजन सुन रही हूँ ना सुबह से शाम तक इसीलिए वो गाना भी नहीं जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना ऐसा ऐसा गाना सुनते थे <laughs> <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़कर अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर किया अभिनीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नमस्कार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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मुदबा 90.4 एफएम आज के शो में हमारे साथ जैसे कि अभी विनीता शर्मा थी उन्हीं के साथ में कल्पना अधिकारी भी आए हुए हैं जो सोशल वर्कर हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है और डिस्ट्रिक्ट चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के वो एक प्रेसिडेंट है और साथ ही साथ यूमन जो सिंगल व्यूमन हैं उनके सेक्रेटरी भी है तो काफ़ी समय से इन्होंने सोशल वर्किंग का काम किया है पंद्रह साल से लगभग इस सेवा में कार्यरत हैं और एज ए महिला वो जो है विशेष रूप से मोनोपली रखती हैं एक महिला होने के नाते अपना पॉलिटिशियन एंड सोशल वर्कर के रूप में काम करना ये एक अपने आप में ही बड़ी बात है तो आप सभी की तरफ से कल्पना अधिकारी जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो धन्यवाद कल्पना जी मैं जानना चाहूँगा कि इस सोशल वर्किंग फील्ड में जैसे आप अकेली सेवा करते हैं तो आपको नहीं लगता कि मेरे जैसे और भी मेरे साथी होने चाहिए महिलाएँ होनी चाहिए हाँ वैसा लगता है क्योंकि नेपाल में एक प्रॉब्लम है महिलाओं अल महिलाओं के दबाव डालता है कि उत्पीड़न ज्यादा है इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बहुत बहुत महिला को उत्पीड़न हटाना है सबको कल्याण करना है तो महिला पुरुष समान बनना है वही सोच रही हूँ तो पंद्रह साल में आपने कितने लोगों को तैयार किया आ, अभी तो तैयार तो आ, बहुत हो गया है मैं एक पहले मेरा शुरू था कि सिलाई मास्टर से शुरू किया है उन्हें मैंने तीन हजार महिलाओं के ट्रेनिंग दिया है इसलिए अभी ज़्यादा महिला अब अपना काम में व्यस्त है मतलब सेवा कर रहे हैं अपने दुकान खोल के सब आ, मतलब अपने कुट्टा में पर में खड़े रहते हैं इसलिए बहुत खुश चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप सोशल वर्किंग के इस कार्य में विशेष रूप से महिलाओं को सिलाई का काम सिखाया और वो सिलाई करते हुए अपने पैरों पे खड़े हैं आप ये बता रहे हैं लगभग कितनी महिलाएं हैं वो जो पैरों पे खड़े हैं अपने अभी आ, बहुत महिला संयम महिला काम करते हैं उधर कोई जागर भी करते हैं आ, कोई अपने पसंद करते हैं कोई सोशल वर्किंग करते हैं सब ज्यादा ज्यादा महिला हमारे पास है अभी वो काम कर रहे हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि इन पंद्रह सालों में किस तरह का कोई इवेंट आपने किया हो तो उस इवेंट के बारे में बताइए इवेंट है वो आ, अभी दो तीन महीने हो गया है वो इवेंट पूरा हो गया है कि बहुत बड़ा इवेंट था उसमें कौन है महिला का वो संयोजकत्व में काम हुआ नहीं हुआ था अभी मैंने ऐसा कर दिया है कि मैंने नहीं करा है कि बाबा ने करा है वो अभी इतना सक्सेस हुई कि छः करोड़ का उसमें आमदनी हुआ था उसमें खुद नाफा हुआ था दस लाख सस्ता को नाफा दिया था कि उधर का डिस्ट्रिक्ट प्रमुख बोला था कि ऐसे महिला को समय जो काम हुआ है ना वो बहुत बढ़िया है हुँ। कि ऐसा महिला को देना पड़ेगा मैंने नहीं सोचा था ऐसा सक्सेस होने वाला हो है अच्छा, अच्छा। हाँ सक्सेस हुआ है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाद में बहुत महिला के ऐसा काम सिखाना होगा बोला था हम्म हम्म चलिए कल्पना जी मुझे लगता है कि हम लोग समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को कि जिस तरह से आपने जो इवेंट किया है उसमें काफ़ी सक्सेस महिलाएं रही हैं और महिलाओं को अच्छा सपोर्ट आपको मिला है प्रोजेक्ट भी अच्छा सफल हुआ जिसमें आपको अंदाजन जो प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग है वो छः करोड़ आप बता रहे थे और उसमें दस करोड़ दस लाख रुपए जो है बेनिफिट आपके संस्था को मिला हुआ है ये आप कहना चाहते हैं चलिए बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिली है और मैं चाहूँगा कि इस तरह का सक्सेस आपको मिलते रहे और भी लोग आपके साथ जुड़े रहें और जो काम आप कर रहे हैं करते रहें और मैं चाहूँगा कि आपका आने वाले समय में आ, किस तरह का क्या काम करना चाहेंगे और मैं भी महिला हूँ मैं भी बहुत संघर्ष करके इधर आई हूँ कि मैं बाबा से जुड़ा हुआ ग्यारह वर्ष हो गया है जिन समय में वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो बाबा का घर बना था मेडिटेशन का प्रयोग हाँ, आप करते हैं? मेडिटेशन भी कर रही हूँ बाबा को बहुत बहुत सेवा कर रही हूँ अभी कल एक क्लास हुआ था उषा दीदी ने कहा कि एक आना देना कि इतना मन भावुक हो रहा है कि एक आना क्यों नहीं देना है अब और समय इतना इतना ठाव में वो फालतू फालतू में भी बहुत समय दिया है ये तो हमारे वास्तविक जीवन है इसलिए एक आना देना है वो वो भी वादा किया है इधर बाबा के घर में <laughs> <laughs> अब का दिन है और जितना महिला है उनको अपना पैर में उठाना है फिर समग्र देश को भी उठाना है अभी हमारे नेपाल में और राष्ट्र में इतना ध्वंध चल रहा है कि जहाँ डिसिप्लिन नहीं है अनुशासन नहीं है इसीलिए देश अच्छा से नहीं चल रहा है क्योंकि हम बाबा के बच्चा है तो भावी दिन में सांसद मंत्री बाबा के लिए बनना है कि सेवा करने के लिए बनना है कोई स्वार्थ नहीं है हमारे पास अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना काम करना है वही सोच रही हूँ चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ बिना सेवा करना चाहते हैं और जिस तरह से पूरे जहान में जो दुख या अशांति है उसको मिटाने के लिए कहीं ना कहीं मेडिटेशन काम आएगा और उसके लिए आप मेहनत करना चाहती हैं बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आप, आपकी हॉबीज़ क्या है आपकी क्या क्या कलाएँ हैं आप कैसे अपने आप को आपके अंदर जो हॉबीज़ है उसके बारे में बताइए मैं साहित्य लिखन करती हूँ कि मेरा परिवार भी बहुत साहित्य है मेरा मेरा पिताजी वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनको राष्ट्रपति से सम्मान भी मिला है बहुत बहुत सम्मान अवार्ड मिला है कि उन्होंने अभी 40 पुस्तक लिखा है तो बहुत साहित्यिक पुस्तक लिखा है जिला में जितना जितना लोग हैं उन सबको गुरु बन शिक्षा दिया है हम्म अभी तिरासी वर्ष का है तो अभी भी वो चश्मे भी नहीं लाके। ला के बिना इसलिए मेरे कुछ साहित्य में पिताजी ने मतलब प्रेरित किया है हम्म कि और सब घर, घर से शिक्षा मिला है संस्कार मिला है तो आप भी कुछ लिखना चाहते है हाँ लिखना चाहते है अभी एक आ, मैंने कैसेट निकलना शुरू किया है तो दो चार गाना भी गायक कर गाया है अच्छा, मैं अच्छा। तो लिखती हूँ श्री लिटरेचर बना के देती हूँ तब गायक कर गाता है अच्छा, अभी अच्छा। नेपाल की प्रचलित गायिका भी है वो अंजू पंथ कुमार कांचा इंडिया में भी गाता था उनने भी मेरा गाना गाया है फिर मेरा अपना है वो टेलर का काम करती थी बहुत बहुत कपड़ा काटते थे उधर बहुत बहुत सिलाई मशीन में काम करती थी वो सेवा करने में हमको कोई छोटा बड़ा नहीं होता है कि सेवा करने में अच्छा होता है वो अच्छा लगता है अभी भी थोड़ा थोड़ा काम निकाल के वो काम सेवा करती थी कर, करती हूँ बाबा को भी चलिए बहुत अच्छी बात आपने कल्पना जी बताया कि आप की आप साहित्य लिखने की रुचि रखते हैं वैसे हॉबी है और आप लिखने का काम भी करते हैं तो लिरिक्स आपने लिख कर दिया है जिसको काफ़ी बड़े सिंगर ने भी गाया है तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी बातें आपसे सुनने को समझने को मिला हमें तो मैं चाहूँगा कि आपने कुछ लिखा है गीत तो थोड़ा सा गुनगुनाइए ठीक है मैंने कल एक गाना गाया था बाबा के लिए बहुत प्यार से मतलब छोटा सा शब्दों लिखा था क्योंकि मेरे शब्दों में आपने पहचाना है कि मैं उतना ही हिंदी नहीं बोलती हूँ फिर कोशिश करके बोल रही हूँ <laughs> सीख रही हूँ जो अब तो बाबा के अच्छी बच्ची हो रही हूँ इसीलिए अब मधुबन आना जाना आना जाना उसे टाइम पर सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे <laughs> इसीलिए थोड़ी सी गाना आप सबों के लिए गाना चाहती हूँ जी स्वागत है कोटी कोटी नमन है बाबा तेरे लिए तेरे लिए कोटी कोटी नमन है बाबा तेरे लिए तेरे लिए फिदा हो गई हूँ तेरे लिए तेरे लिए खुशी से आ गई हूँ तेरे लिए तेरे लिए पवित्रों का झोली भर दो मेरे लिए मेरे लिए इसी मधुबन में सच्चा बाबा मिला दिया है मिला दिया दुष्कर्मों का इसी मधुबन ने हिला दिया है हिला दिया नेपाल से आ गई हूँ तेरे लिए तेरे लिए नेपाल में शांति भर दो मेरे लिए मेरे लिए नेपाल में शांति भर दो मेरे लिए मेरे लिए कोटि कोटि नमन है बाबा तेरे लिए तेरे लिए फिदा हो गई हो तेरे लिए तेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये गीत सुनकर और आपने खुद लिखा है बड़ी अच्छी तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कार k me k